सही कम ऐसी क्या करोग कारण तो हो तो ही नहीं सकता क्या उत्तर उत्तर के प्रति पूर्व पूर्व कारण हम देख ही रहे हैं यानी उत्तर उत्तर के प्रति पूर्व पूर्व को कारण मान रहे है ही नहीं इधर नवीन नवीन आ रहे हैं उस नवीन को जो पूर्व कालावच्छेद जो आपने देखा था लहर उसके साथ हम सम्बन्ध जोड़ लेते हैं और उस सम्बन्ध में निरंतर कल्पना करते हैं उस कल्पित निरंतरता को लेकर के आपका जो धारा बनी थी और अब छेर हो गया धारा कोई पृथक वस्तु न होने के कारण में उसका अनादि पूर्वक अंतवत्व का, का प्रति दृष्टान नहीं बना सकते तथा इसी प्रकार से अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव से मोक्षसा आदि मतो न भविष्य विज्ञान प्राप्ति काल में उत्पन्न भी मान लो विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव विज्ञान विज्ञा, प्राप्ति काल में जो उत्पन्न है मोक्ष अत आदि वाला है कारण वाला है अनंतता भविष्यता नित्यता आप सिद्ध नहीं कर पाए कर सकते घटाधिश्व दर्शनाथ क्योंकि हम देख रहे जो घटा उत्पन्न होता है जो आदिमान है वो अनंत वाला नहीं होता जैसा कारण उत्पन्न वस्तु है वह कभी नित्य होता वो देखने को नहीं मिलता है घटादी विनाशवत अवस्तुत्वादोषिन्हते घटाधि विनाश अवत् घटाधि विनाश के समानी विनाश नहीं है अवस्तुत्वा पूर्व पक्षी कहता है अवस्तुत्वाद मने बंद निवृत्ति रूपत्वात इनके मोक्ष क्या है अभाव मोक्ष को भाव रूप नहीं मान रहा है अवस्तुता मतलब अभाव रूप वस्तु तो मने भाव रूप वस्तु बने भाव अवस्थ बने अभाव मोक्ष क्या है बंद का अभाव बंधन के अभाव संसार का अभाव दुख का अभाव ये तो लिया कोई तीन प्रकार के दुख का अभाव ले रहा है कोई किस प्रकार के दुख का अभाव लेता है कोई संसार का ही अभाव हो गया बोल देता है जितने भी मोक्षवादी हैं, है नास्तिक दर्शन वाले एकमात्र वेदांति को छोड़कर के, सभी ने मोक्ष को अभाव रूप माना एकमात्र वेदांति जो कहता है नहीं नहीं मोक्ष का आनंद रूप है भाव स्वरूप है वो तो आत्मा ही है मोक्ष को और चीज नहीं तो है आपका स्वरूप ही मोक्ष है इस तरह से हम कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते आप और उत्पन्न कर रहे हैं मोक्ष को हो नहीं हो सकता क्यों तो पूर्व पक्षी कहता है घटाधि विनाश के समान अवस्तुत्व जिससे घटाधिनाश क्या होता है घटाभाव घट का विनाश है क्या घटा भाव का इनाम घट विनाश है इसी प्रकार से मोक्ष भी क्या है संसार अभाव दुख का भाव इसी का नाम मोक्ष है इसलिए कोई दोष नहीं अनंत ना हो रहा तो कोई अंत अंत वाला होता है ऐसी बात नहीं अभाव का को कोई अंत होता नहीं हो अव तो नित्य होता हमारे मत में क्योंकि उनके मत में प्रध्वंसभाव का दर्शन गया शादी अनंत प्रध्वंसा भाव पड़े ना तरसंग्रह में शादी अनंत प्रध्वंसा भाव है।, है वो देखो अनंत तो एक बार जो घटक हो गया दो बार घटक कर सकते हो क्या उनकी युक्ति यही है घटक ध्वंस हो गया तो घटक ध्वस् का ध्वस कर दो अब कर नहीं घट ध्वंस कोई भाव पदार्थ तो है नहीं जिसका आप करो घट तो भाव पदार्थ था उसको आपने ध्वस् कर दिया एक लाठी मारा या उठा के पटक दिया फूट गया खत्म हो गया भाव रूपा घट का ध्वंस रूपी अभाव अवस्था को आपने प्राप्त करा दिया लेकिन ध्वंस रूपी जो स्वयं अभाव रूपा है तो उस तो अभाव के लिए अभाव कर दो ध्वंस कर डालो ये नहीं हो सकता अतन का कहना है की वो अनंत तो रहा किसी तरह मोशली अभाव रूप है ध्वंस संसार ध्वस धंस है अत्य वो भी नित्य हो सकता है परमार सत भाव प्रतिज्ञा हानिज्ञा से हानि हो जाएगा मोक्ष को अपने परमार्थ सत्ये पर भाव रूपा है प्रतिज्ञा की मोक्ष भाव है संसार भी भाव रूप है मोक्ष भी भाव रूप है दोनों ही आत्मा को ही प्राप्त है आत्मा ही संसारी हो गया आत्मा ही मोक्ष वा हो गया और ये भाव रूप है ऐसे पहले आपने शुरू में कहा और अब कहते हो कि अभाव रूप है आपकी प्रतिज्ञा हानि रूप दोष आ जाएगा और आज सभी कारण क्या आतंको यही शब्द हो गया ना वहाँ पर सांख्यकारिका मेरी नहीं आए लोग इक्कीस प्रकार के दुख का नाम मोक्ष है भाव दुखों के निर्वाण का नाम मोक्ष है निर्वाण क्या है क्षण विज्ञान धारा बंद हो गया चल रही थी हम हम हम करके और गए और देवदत्ता से आकार को प्राप्त करता रहा अनुभव करता रहा अब वो निर्वाण हो गया निर्वाण क्या है जैसा दीपक बुझ गया वो तो दीपक का बुझने का नाम निर्वाण है उसी प्रकार से ये विज्ञान धारा का बुझ जाना अर्थात उसका जो निवृत्त हो जाना समाप्त तो हो जाना अभाव रूप को प्राप्त हो जाना उसी का नाम निर्वाण है मैंने सभी ने अभाव रूप ही मोक्ष कहा है वेदांति ने कहा अभाव रूप एक और ने भी कहा है भाव रूप से चार वाकने का अंग नो मोक्ष का आलिंगन कर लेना भाव है आलिंगनम् भाव पदार्थ है ना तो आलिंगन रूपी भाव पदार्थ मोक्ष कहा है। ये देवी। उसका है। वो भले रहा है। भाव को मोक्ष कह रहा है लेकिन वह भाव स्थिर है क्या है कोई ऐसा संसार पैदा नहीं हो चौबीस घंटा आलिंगन करके बैठा रहे और सारा जिंदगी आलिंगन करके बैठा रहेगा क्या है, है कुछ क्षणों के लिए कुछ घंटों के लिए आलिंगन करेगा पर बाली तो छोड़ना ही है 24 घंटे थोड़ा आलिंगन होता है तो इसका मोक्ष उसने तो स्थायी कह रहा है फिर तो रात्रि में या दिन में कुछ देर जब आलिंगन किया तब वो मोक्ष जब आलिंगन छोड़ दिया तो मोक्ष खत्म हो गया तो अनिश्चित तो हो गया ना फिर क्योंकि वो आलिंगन के क्रिया विशेष है उस क्रिया विशेष के अंदर जन सुख विशेष को स्वर्ग कर मोक्ष कर लेकिन वो क्रिया विशेष जन् सुख विशेष इसलिए अनित्य होगा क्योंकि वो क्रिया नहीं है क्योंकि वह क्रिया नित्य भले उसकी स्वर्ग मोक्ष जो भाव है किन्तु भाव अनित्य भाव है घटवद्ध है और एक बार वेदांत जो भाव कहते वे नित्य आनंद स्वरूप माना है असत्य देव शिषाण शिव आदिमत्व जिसलिए वो अभाव रूप है असत्य मने जिसलिए मोक्ष अभाव रूप है अतएव वा आदि वाला भी नहीं हो सकता आप आदि वाला क्या करके अभाव मान रहे हो जो अभाव वाला होता है वह वा आदि वाला नहीं हो सकता अभाव उत्पन्न नहीं हो सकता श्य विषाणी शष्य विषाणु के समान वह अभाव है अर्थात अत्यंत असत्य भी है फिर तो आज वाला भी नहीं हो सकता आज मत सिर्फ आदि की अब नहीं कर सकते अतः बीजांग दृष्टांकों को लेकर विचार करना चाहे तद अनुसार भी मोक्ष को ये नहीं हो सकता अब काफी कारिकाएं से लेकर के सब पहले की ला रहे है चौतीस तक चार कारिकाए पहले की है दूसरे प्रकरण का छठी कार्य का है छह सातरा रहे हैं वर्तमाने आदावंते वर्तमान संतो दो छे में, कुछ में था आदावंते जिस वस्तु का आदि या अंत में नहीं है जो वस्तु जो आदि में नहीं रहा आदो अंते यद वस्तु थी वर्तमान पितृत्व था वर्त वस्तु उसी प्रकार से नहीं है यही कहना पड़ेगा आपको तो जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा अब केवल दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से वह भ्रांति का विषय होगा जैसे पहले सर्प नहीं बाद में सर्प नहीं रह जाता किन्तु तो बीच में सर्फ दिखाई दे रहा है अर्थात वास्तव में सुरजो में उस बीच काल में भी उस वर्तमान मध्य काल में भी सर्प है नहीं भ्रांति से केवल प्रतीति मात्र ही है वस्तु है वो पार्थिक नहीं हो सकता उसी प्रकार यहाँ पर वित सदृशासन दो अतता अवित इव लक्ष्यता इतना ये है वित सदृशासन तो अवितता इव लक्ष्यता कत मृग दृष्टि कार्य असद वस्तुओं के समान होते हुए भी वित मे मृग दृष्टिकारी जल मिथ्या वस्तु मृग दृष्टि जल के समान होते हुए भी अवितता कटपरा जितने भी सांकारिक पदार्थ है सत्य पदार्थ के समान लक्षित हो जाते हैं है तो मेरे कृष्णा के समान लेकिन फिर भी भ्रांति से अज्ञान व के महिमा माया है, मा है प्रतीत हो रहे हैं सत्य किंग लक्ष्यता कद वैस्य कृत व्याख्यास बत्तीस से दोनों का इकट्ठे ले रहे हैं भाचिका दो छे और दो सात सब प्रयोजनता तेम स्वप्ने भी प्रतिप्य अस्मत आद्यंत वे नो विध करते हैं जो आविधत के समान बाधित होते हैं ना ऐसे विधत्त पदार्थों में सब प्रयोजनता विप्रति पद्धत है स्वप्न में उसका विपरीत देखा जाता है जागृत के पदार्थों में जो सब प्रयोजनता है वह वा वास्तव में नहीं कह सकते इसके सब प्रयोजन वाले वस्तु हैं इनका भी कोई प्रयोजन है ऐसा आप नहीं कह सकते क्यूँकी इनके सब का प्रयोजन स्वप्न में विपरीत देखा गया वहाँ विचार करते हो बहुत समझा चुके हैं आप खा पी के सो जाते हो यानी डकारते डकारते नींद आ गया सो गए इतना कमाल छके हुए हो लेकिन वहा स्वप्न में भूखे नंगे प्यासे परेशान हो रहे हैं और जगते हैं तो फिर वही पेट में दर्द इतना माल छके पचा नहीं ठीक से आपछ हो रहा है और बीच स्वप्न में क्या दिखाई दिया भूखे प्यासे है अगर यहाँ खाए भोजन वहा काम में नहीं आया इसलिए ऐसा भोजन किस काम का जो अवस्थान्तर में जाने के बाद निष्प्रयोजन हो जाए इसलिए वर्तमान में वास्तव में उसका कोई प्रयोजन नहीं ही कहना पड़ेगा और जो प्रयोजनता हमें प्रतीत हो रही है ये भ्रांति है ये मानना पड़ेगा है भोजन पाना भ्रांति है वास्तव में नहीं रियावत अविद्या है तावत पर्यंत इसमें सत्यता अवि तथा है ना सत्यता के समान हमें प्रतीत होते और हम इनको सत्य मानते रहेंगे ब्रह्म आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान वेदांत परिभाषा में चित सुकी का एक श्लोक दिया था कार्य का दिया था सुकी में आया है कि मोक्ष पर्यंती सब सबके मोक्ष पर्यत का, अपने का मैं अपने स्वरूप का ग्रहण कर हो निश्चय होने पर उसके बाद ये सब कुछ नहीं रह जाता है तो उसके लिए है ही नहीं इसे कहते सब प्रजनता जागृत पदार्थ जागृत पदार्थ की जो सब प्रजनता स्वप्न भी प्रतिपदित है स्वप्न उसका विपरीत देखा जाता है और इसी प्रकार स्वाप वहां यहाँ पर, पर भी मंगा भूखा सोया वहां पर देख रहे बढ़िया भंडारा मिला और खाया पिया और जगने के बाद उसका हाल वही रहता है अनेको दृष्टांत राजा का दृष्टान पर बनता ना भीत मंगा राजा हो बड़ी लंबी कहानी है वो भीमबंगा का राजा होना स्वप्न में और स्वप्न में गया वहाँ देखा क्या एक राज्य था उस राज्य में कोई राजा नहीं सब मंत्रिमंडल बैठक किया भूतपूर्व जो राजा मर गया वो कोई बैठा भी नहीं था मंत्रिमंडल तय कर लिया भाई तो योग्य कौन निश्चय कैसे होगा राजा के पद का योग्य कौन है निश्चय कैसे किया जाए उन्हें कहा ऐसा करो राजा का जो सबसे प्रिय हाथी था उस हाथी के हाथ में एक माला दे दो सूंद में और वो माला को उसने जिस पर डाल देगा मान लो वो हमारा राजा वो ही हमारा राजा हो गया अब जो है वो हाथी चल पड़ा हर मंत्री लोग पहले जितने मंत्री हो चाहे हम राजा बन जाए सब सामने जाए जो सामने जाए करे वो हाथी किसी को माला नहीं डाला उसने चलते चलते सारी जनता के बीच में से होते होते होते होते, होते। इस भीख मंगा जो खड़ा था उसके पास पहुँचा और भीख मंगा हाथी से डर के हमारे पीछे हट रहा है और हाथी इसी की ओर आ रहा है ये और देख रहा है तब इसको लगा की भाई ये जरूर माला मेरे गले में डालेगा फिर खड़ा हो गया इसके गले में डाल अब फिर रा, ओ, राजा हो गया जब राजा होगा योग्यता तो थी नहीं अनपढ़। योग्यता है तलवार चलना जानता नहीं एक मंत्री को उसने इसमें गला काट दिया मर गया जिसमें मरा तो जग गया कहा है तो वही चाह है कोई खाली कटोरा के साथ बैठा हुआ है बैठे बैठे मनोराज स्वर कर डाला तो उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वप्न के पदार्थ यहाँ काम नहीं आता और यहाँ पदार्थ स्वप्न काम नहीं आता तस्मात आद्यंत तेरत इसलिए जिसलिए आदि और अंत वाले हैं ये सब क्या है स्वप्न के पदार्थ भी आद्य अंत वाले, हैं। वाले हैं। है जागृतार्थ भी आद्य अंत वाले है इसलिए मिथ्या है ऐसे ही समस्त शास्त्रों में कथन किया गया है अब इसी चौथे प्रकरण का पच्चीस राष्ट्र को, को ले रहे हैं सर्वे धर्मांवप्न कार्य श्यात निदर्शनाथ संवृत्त प्रदेश भूता नाम दर्शनं कुत भूता नाम दर्शनम कुत दो सौ चौबीस कृष्ण में आया दर्शना शब्दांतर है मैंने कार्य का वही नहीं है उसकी व्याख्या है भाषा कार्य देखे निमित्त निमित्तस्य अनिमित्व इश्यते भूत दर्शनाथ है ना वहाँ पर में चार में देखिये निमित्त से अन्यते भूत दर्शनात् संख्या 224 में उत्तरार्ध है ना वो कारिका नंबर 25 की उत्तरार्ध निमित्तस्य से अनिमित भूत उसी की व्याख्या में एक कारिका किया प्रपंचते श्लोक ही अग्रम श्लोकों के द्वारा इसी इसी की व्याख्या किया जा रही है कहा था क्या जाएगी ये तैतीस ऐसी लेकर चौवालिस तैतीस ऐसी चौवालिस ग्यारह कारिकाएं निमित्त से अनियमित्व की व्याख्या इसी प्रकार का पच्चीसवीं तो जो कार्यक्रम है उत्तरार्थ में जो कावर बाग था उसी के व्याख्या करने इस तैतीस वाह शुरू करके चौवालिस तक 44 सहित यानी 45 तक ग्यारह कार्य का प्रपंचा कार्य स्पष्ट ही इसी अर्थ को एक तेईस श्लोक ही प्रपंच दे एक मैंने कहा तक वो नीचे आनंदी कार्य स्पष्ट बता दिया पैंतालीस वाह के पूर्व तक कर दिया प्राकन है चौवालीस वहित ग्यारह कार्य उसकी क्या करने जा रही है उनमें से पहले कार्य सर्वे धर्म स्वप्न जिसका विषय मानते हैं विषय वास्तव में नहीं निमित्त तत्व ये तो कहा ना निमित्त मैंने क्या विषय विषय के अंदर वास्तव में अविषय तो ही मैं मानता हूँ भूत दर्शनात। अथवा अभूत दर्शनात्न में ग्रह किया वहां दर्शन होने से यथार्शन क्या उस कल्पना के अधिष्ठान का ज्ञान होने से होने से जब जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाए भूतार्थ दर्शन अर्थात ज्ञान हो जाए कि सर्प नहीं रह जाता मिथ्या हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है सर्वे धर्मांवी कायस्य अंतर साला सलाय तो, से अंतर निदर्शन जितने भी भाव पदार्थ आप अनुभव कर रहे हो ना वो भाव पदार्थ भी क्या मृषा है क्यों वो बड़ा शर् बड़ा हाथी सब कहा देखा था अपने भीतर देखा क्या आपके अपने भीतर उतना बड़ा हाथी घुस जाएगा इतना बड़ा शहर हो सकता है एक छोटा सा परमाणु के बराबर छोटा सा स्थान विशेष माना गया पूरी नाड़ी में उसके मुख में पूरी तत्व नाड़ी में चला जाए तो सब सुशुप्ति हो जाएगी उसके मुख में वहा बैठा हुआ स्वप्न को देखता है और उस छोटा सा स्थान पर क्या बड़ा शहर हाथी वो सकता है असंभव है अतः मानना पड़ेगा वैसा भाव पदार्थ मिथ्या है अस्मिन प्रदेश भूतान संकुचित निरकश इस भ्रम स्थान में भी इसी प्रकार विचार कीजिए ये ब्रह्म कैसा है पोल है? है क्या खाली है क्या कही इस ब्रह्म में कहीं पोल होता कहीं खाली होता सावकाश पदार्थ होता तो वहाँ पर हम जगत को घुसा के बिठा सकते थे लेकिन ये भ्रम कही खाली नहीं है कहीं पोल नहीं है निवकाश पदार्थ है अनंत अबाही अग्राहिया सब कहा गया इसलिए व्यापक जरूर है सच्चिदानंद रूप जरूर है ना आकाश जब अवकाशक प्रदान करेगा तब तो कोई वस्तु रहेगा जैसे इस कमरे के अंदर आप आ जाते हो क्यूँ आ रहे हो क्योंकि इस कमरे के अंदर आकाश है पोल है ये तो पोल के अंदर आप घुस जाते हो यह अवकाश दे रहा है अवकाश दातृत्व में वो आकाश से लक्षण इसलिए प्रदान करना ही आकाश से लक्षण होता है और ब्रह्म में भी अवकाश प्रदान करने का स्वरूप होता तब तो ब्रह्म में जगत को अवकाश मिल जाता और ब्रह्म में भी जगत पैदा हो जाता लेकिन ब्रह्म में अवकाश प्रदातृत्व रूप लक्षण वहां है नहीं इधर बार आकाश है वो तो पोल है नहीं तो कहा जगत अत्यंत संकुचित प्रदेश में ही भूतों का दर्शन देखा गया और आत्मा में कोई संकुचित प्रदेश नहीं है अतएव आत्मा में जगत की नहीं है क्योंकि हम जो भी उत्पन्न वस्तु का अनुभव कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ एक संकुचित प्रदेश में कर रहा हूं और वो संकुचित प्रदेश में ऐसा विस्तृत वस्तु को देख रहा हूँ जो असंभव है अतएव देखा हुआ वस्तु को मैं क्या मानना ही पड़ेगा प्रदेश आज आदि तो सुनिश्चित हो जाएगा कि जो ये सारा का सारा जो जगत कैसा है संकुचित निरवकाश ब्रम है व्यति कुछ नीचे लिख रहे जो स्पष्ट ही, ही। आमगिरी योग वैत मिथ्यात्म सपन यदि अभिष्ठम योग देश आदि का भाव होने से स्वप्रिय पदार्थ को बल मित् कह दो नहीं जागरण पदार्थ योग्य देश है योग्य काल सब कुछ योग्य है ना इसने यहाँ के वस्तु मिथ्या नहीं है ऐसा कोई पूर्व प्रसिद्ध कहता है तरी समय प्रदेश ब्रह्मी अखंडी कर विद्यम दर्शन न कुत भी नकुतो ब्रह्मो अनुकाश पाद रामगिरी का स्पष्टता देखो समृदय प्रदेश सर्वान है सर्वानुभव संकुचित देश में हुआ करता है वह कौन है सोते प्रत्येक है ना बुद्धि कितनी लंबी चौड़ी है किसने आज तक बुद्धि को ना पाया कितना लंबा चौड़ा है बुद्धि लंबी चौड़ी नहीं होती है हैं? बहुत छोटी सी चीज है इसलिए नैया मन को क्या अंत करण को परमाणु रूप मन को इसलिए परमाणु रूप कहा गया और उस छोटा सा बुद्धि में सारा जगत को ग्रहण कर रहा ऐसे कैसा होगा उसी में जरा जगत बाहर कुछ भी नहीं अभी सिद्ध कर चुके हैं बाहर में कोई जगत नहीं है सिद्ध कर दिया ना स्वयं क्षनि विज्ञान करके दिखा दिया भाई जगत कुछ भी नहीं जो कुछ क्षणिज्ञान में ही है फिर आप लोग क्षणिगत निकाल दिया तो शुद्ध विज्ञान बन गया इस शुद्ध विज्ञान से बिंद जब जगत नहीं तो बुद्धि में तो हुआ सारा और बुद्धि कितनी छोटी है उसकी देशावच्छिन्न बुद्धि जगत के अंदर आप सारे जगत को देख रहे हो संकुचित प्रदेश में प्रत्येक चैतन्य में आप अनुभव किया और प्रत्येक चेतन में वास्तविक स्वरूप क्या है लेकिन कदम ब्रह्म अखंड ही कर वो कैसा है उसके अंदर भूताना विद्यमान दर्शन नक्तो पिछात उसमें विद्यमान दर्शन और भूतों का विद्यमान पदार्थों में दर्शन की माता कहो वह किसी प्रकार ऐसी हो नहीं सकता क्या ब्राह्मण वाला हो जा सकता ब्रह्म जो है अवकाश सुर वाला नहीं है कि वो उसमें अवकाश प्रदान कर देगा सारा जगत का प्रदर होने रहने देगा ऐसा नहीं हो सकता अतएव इस जगत को ब्रह्म में है ये भी कहा नहीं सकते है नहीं जगत इसलिए कल्पना के इसलिए वो चित्रपट अधान दिया जाता है शुद्ध पट पर चित्रपट का अधान दिया गया है वो तो उत्पत्ति को जो मान रहे उनके लिए जो उत्पत्ति मानते है उनके लिए दिखाना है की उत्पन्न वह जगत मिथ्या है और यहाँ तो कभी उत्पन्न नहीं, नहीं हुआ जगत उत्पन्न ही नहीं हो सकता उस ब्रह्म में उत्पत्ति के लिए भी तो अवकाश देनी पड़ेगी ना किस को के उत्पन्न होने के लिए तो अवकाश चाहिए अवकाश स्थल के बिना जो है कोई वस्तु के उत्पन्न नहीं, नहीं हो सकता और ब्रह्म अवकाश प्रदाय का ही नहीं उसका स्वरूप है सच्चिदान घन रूप है सच्चिदान घन बोला तो है नहीं वो घन रूप विज्ञान घन विज्ञान घन ये शब्द प्रयोग हुआ है तो ज्यान गना। ज्यान गना। इसलिए यह कोष जो है अवकाश प्रदायक तो है नहीं अति जगत की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता न युक्त दर्शनता काल गुण प्रतिबुद्ध यह कारिका का पूर्वार्ध में थोड़ी अंतर करते हुए उतार तो वैसे दूसरी प्रकरण का दूसरी कारि का वैसे के प्रकरण का दूसरी कार्य का पृष्ठ अस्सी में आया हुआ है लेकिन पूर्वार्ध ऐसा नहीं है अंतर है तो वही से कैसे शब्दावड़ी प्रतिबुद्ध वही सर्व कस्मिन देशी न युक्तम दर्शनम गए नुक्त नहीं है वास्तविक नहीं है पार्थिक नहीं है क्यों गत्ता कार्यमान एक दो हैत्ता दर्शनम नुक्तम क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ देखा स्वप्न में आपने अनुभव कर लिया की अमुक जगह आरोप ये चीज फड़ा हुआ है जगने के बाद उस जगह गए वहां देखे तो चीज मिली नहीं इसे क्या हो गया कि स्वप्र में देखो पदार्थ मिठा था किसी प्रकार से स्वप्र में कितना काल बीता है एक आयु पूरा बिता दिया आदमी ने और इधर जगता है तो जगता कितना घड़ी में केवल पांच मिनट गया है यहाँ तो पांच मिनट गया और उधर एक आयु पूरी अस्सी साल की बीत के मर गया बड़ा आश्चर्य है कहा पांच मिनट कहा अस्सी साल दोनों बराबर बराबर है ना नहीं है बराबर है, है जो पांच मिनट या बीता तो उत्तीस मिनट में तो अगर साल को देखा है नहीं दोनों? लेकिन आप बराबर कह भी नहीं सकते तो है क्या करो इसे कहना पड़ेगा मिथ्या था वो अस्सी साल से देखा गया ये नहीं वो अस्सी साल इस पांच मिनट का दृष्टिकोण से मिथ्या है या पांच मिनट का अपने प्रया आप में मित् होगा पारमार्थ दृष्टिकोण से इसे काल से अनियमित प्रतिबुद्ध जगने के बाद उस देश में देखता है तो वह सब कुछ पता जो देखा गया वह तो कुछ भी वह उपलब्ध नहीं होता जाहिर गमना गमन गमनागम के लिए समय नियत है क्योंकि सप गमना गमन गमनागम के लिए कोई समय नियत नहीं है कितने समय लगता है स्वप्न में अमेरिका पहुँचने को है क्षण भर में पहुंच जाता खबर से कोई भी जगह जाना चाहेगा क्षण भर में मनोराज्य में भी यही होता है स्वप्न क्या अभी हम बैठे बैठे हम जहाँ पहुंच जाओगे कई लोग यहाँ बैठे बैठे बैठे सुनते सुनते जगन्नाथ यात्रा याद आ गए तो वहाँ पहुंच गए पहुंच गए और इधर जगह यात्रा में आनंद ले रहे हैं बैठे हुए और उनको बस दस साल पहले कभी गए थे याद आ गया तो उसी में रमन करने लग गए पाठ रह गया हम लोग तो कितना देर लगा यहाँ से पहुंचने और पूरी रथ यात्रा तो समाप्त तो होते तब यहाँ जगते तो कितने घंटे की है और एक घंटा तो बिता नहीं दस मिनट के पाठ लोग बैठे हुए किसने कि देखो कि जागृत में भी गमनागमन के लिए चित्रा समय लिखता है उतनी समय स्वप्न नहीं होता कालस्य अनियम काल का नियम न होने कारण पदार्थों के पास जाकर के देखना संभव नहीं है तो तो पदार्थों के पास गया गत्ता न उत्तम या जाकर उस वस्तु का दर्शन करना इत्यादि व्यवहार भी ही है इसके सिवा जागरू पर आप वहाँ जाके देखिए कोई आपने कहो मित्र को भाई आपने जो हमारे स्वप्न में आए थे और आपसे हमसे बातचीत हुई फिर आपने वादा कर दिया था कि कल सुबह होने दो हम तुमको 25000 हजार देंगे तुम्हारा काम चलाएंगे अब सुबह तो हो गया है इधर आप अभी हमको 25000 हजार दो तो कहेगा हम तो दिए नहीं वादा, अरे हम तो तुम्हारे सफर में गए ही नहीं हम तो यही सोचते हम तो घर पे थे तुम्हारे घर में गए काम तुम्हारे सफर में भी हम गए कैसे प्रमाण तुमको लग रहा है मैं तो यही था मैं तो, तो गया ही नहीं बल्कि वो अपने दूसरे स्वप्र की तरह से पढ़ाओ इसलिए कहते हैं प्रति प्रतिबुद्ध वही सरोने पर में आप देखिएगा सर्व ने सकल पदार्थ जितनी भी वह है तस्मिन देशी देश ही नवीदित उस स्वप्र वाले देश विद्यमान नहीं रहता है जागृत गति आगमन काल जो है ना जागृत भाषाकार जागृत काल में गमन और आगमन का जो काल नियत है देश प्रमाणता और देशवी लंबा चौड़ा सब नियते नाप के बोलते इतना लंबा चौड़ा किलोमीटर में यह अब तुम प्रमाण तो या कश्य अनियम इन ऐसे वस्तुओं का व नियम नहीं होता नियमस्य के अभाव नियम बिल्कुल नहीं है स्वप्न देशांतर गमन मित्रता इधर स्वप्न वास्तव वा। देशांतर गमन नहीं हुआ कहना पड़े देशांतर में गमन नहीं हुआ कालांतर को का प्राप्त ही नहीं किया है केवल प्रतीति मात्र हुई थी मित्राद्य ऐसा सम्मुद न प्रपत्ते गृहित किंचित प्रतिबुद्ध न पश्य मित्राद्य ऐसा सम्मत्र मित्रादी आदि से ब्रह्मचारी हो, हो ब्रह्मवादी हो जो जैसा हो उसके अपने हिसाब से अपने आदि से मित्रों को देखेगा ना हो अन्यों के साथ होकर के सम्मत्र विचार विमर्श कर लेता है बातचीत कर लेता है लेकिन सम्बुद्ध प्रपति जगने के बाद उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता उसी मंत्रणा को पाता नहीं है पिता ने नहीं गृह चाबियत किंचित उसे स्वप्र में जो हिरण्य आदि धन दौलत जो कुछ पाया था प्राप्त किया था उनमें से प्रतिबुद्ध न पशती लेकिन जगने के बाद उनको देखता नहीं वो भी उसको दिखाई नहीं पड़ता कहते है की जय मित्रा ही शासन मंत्री भाष्यकार करते हैं स्वप्न में विसंवाद होने से अप्राह्मण हाँ दृष्ट है इन जागृत में हम लोग परमशर्य को चाहने वाले हैं, अत वा जो है ब्रह्मवादियों के साथ जो समालोचना है विचार विमर्श होता है और अविद्याद्रा में जो जगते हैं, तो वो वैसा सत्य तो होना चाहिए जिस स्वप्न से हम जग गए तो स्वन को पदार्थने में क्या हो जाएगा इन यहाँ तो सत्य मानना चाहिए पूर्व पक्ष सिद्धांत के दिन नहीं वह साध्यतम आनंद गिरी में यथा स्वप्न विसंवाद्रामिष्ट स्वप्न में तो विसंवाद है स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम विदावि ऐसा अनुमान करके स्वप्न का कर समस्त ज्ञान को भ्रांति सिद्ध कर सकते हो लेकिन तथा जागृति में परम शरीर साधनियम जार्द में भी लेकिन हम लोगों के द्वारा परम श्रेय को सिद्ध करना है इसे सब ब्रह्मवाद समालोच्य अविद्या निद्रा तब प्रतिबुद्ध नैव श्रेष्ठ साधित प्रतिबद्धता है शंका समाधान वगैरह कर लिया जगह वर्ष में अविद्याद्रा से वो जग गया तय श्रेष्ठ साधन आलोचित प्रतिबद्धता है वो जो परम श्रेय साध्य जो ब्रह्म प्राप्ति कर लिया था स्वप्न में वो यहाँ पर उसका ब्रह्म ज्ञान टिका हुआ नहीं वो तो भी चला जाता है मान ले सपने ब्रह्मज्ञान हो जाए तो वे जागृति आने के बाद वह ब्रह्मज्ञान से आपको आपको कोई लाभ नहीं होगा सर्वस्य नित्यमुक्तत्व मुक्त निश्चय क्योंकि सभी क्या है नीति अपने में है तो मुख्यत्व श्रवणारी कर्तव्यता चाहे भ्रांति व इत्या इसलिए मुख्यत्व चाहे श्रवणारी कर्तव्यता सब कुछ वास्तव में भ्रांति ही है इसी बात कहने के लिए मित्रा इत्यादि से आरम्भ किया मित्रा देव मंत्रण प्रतिबुद्ध न प्रति को जगने के बाद करता। बातचीत किया, जो लिखा पड़ी हो गई और जगने के बाद देखो ड्रायर में ताला लगा करके रखा था कागजों को लेकिन जगता है तो वहां कोई कागज क्या विचार विमर्श हुआ क्या लिखा पड़ी हुई उसका तो कोई चीज वहाँ पर मिलता नहीं कहा गया उसी प्रकार से जितना भी अभ्यास छात्र पढ़ रहे लिख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं ब्रह्म होने के बाद में स्वरूपानुभूति होने के पश्चात कुछ भी नहीं है किंचित हिरण्य जो ग्रहण किया है वह भी न प्राप्त होती वो भी जगने के बाद जैसे प्राप्त नहीं होता यहाँ जितने तो भी धन दौलत हो भी टिकता है ग्रीतन चाहत किंचित धन न प्राप्त होते हैं इसलिए स्वप्न में वास्तव में देशांतर गमन कालांतर प्राप्ति इत्यादि होता नहीं सिद्ध हो गया गच्छति आदर्श ज्ञान स्पर्शला इन चार सब अवस्था में जिस शरीर से आपने व्यवहार किया तो वो शरीर भी यहाँ नहीं है या नहीं नहीं तो समस्या हो जाएगा जिस शरीर से आपने जो है वहाँ स्वप्न में वही शरीर यहाँ रह जाए वहा मान कट गया कुछ हो गया या मरी गया तो यहाँ भी मर जाना चाहिए लेकिन यहाँ तो जिंदा रहता है वहां मरा रहता है वहाँ उसकी जगह काट छाट हो गया लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है शरीर इसे भी मानना पड़ेगा जो वहाँ का शरीर है वो बिल्कुल है स्वप्न चावस्तु काय मतलब गण्य से घर्षण यथा कार्य तथा सर्भम चित्त दृश्यम स्वप्ने चावस्तु का काया मतलब स्वप्न में जो काय है वो कैसा है अवस्तुत है मन क्या है क्योंकि दर्शना उससे भिन्न कालीन शया पर पड़ावा सोया से भी अलग दिखाई देता रहा अन्य पृथक दर्शन जागृतकालीन निद्रा और विद्रोष जो शरीर था वो यहाँ पड़ा हुआ दिखाई देता है यथा काय तथा सर्व उसी प्रकार से जागृत अवस्था के भी समझाओ सारे के सारे चित चित्र भी दृश्य है चित्त दृश्य अवस्तुकम इसे स्वप्न का दृष्टि से जागृत का सब असत हो गया और जागृति से स्वप्न का सब असत हो गया अन्य अन्योन्याश्रय दो जाएगा ऐसी बात नहीं क्योंकि जागृत में जो सत्यता का व्यवहार करते हैं वो तो इसीलिए कि को देखते यदि स्वप्न नाम का चीज ना होता तो आप जागृत को सत्य कैसे बोल सकते आप जागृत का सत्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आपका अनुभव है विफल हो रहा है वहाँ का कोई चीज यानी न काल न शरीर न कुछ उसको देखते <coughs> हुए जागरूक का कार्य है से तब होगी कार्य और कारण अभिन्न होता है जब कार्य मिथ्या है तो कारण भी मिथ्या होगा हो सकती कैसे हो सकता इसलिए कहेंगे और भी सब विस्तार से विचार करते जाएंगे स्वप्न ने अपन दृश्य यह काया स्वप्न में जो शरीर को घूमता फिरता हुआ आपने देखा था स्व अवस्तु कहा क्यूँकी वो वहा जो है अवस्तु है अत मित क्या है जो अन्य से स्वापदेशन तो उसी जो भिन्न है कौन दूसरा स्वापदेश में स्थित जो मैं सोया हुआ जो है आपके घर के अंदर पलंग पर पड़ा हुआ जो शरीर है वो जो शरीर पृथक कायांत्र से दशरा स्वप्न शरीर से आप देख रहे हो जो यहाँ पर सोया पड़ा हुआ है यथा का योग जिस प्रकार स्वप्न का दृश्य भूता स्वप्न आप दृष्टा का दृश्य भूता शरीर से तो सब कुछ असत था तथा तो सर्वचित दृश्यम अवस्थुम उसी प्रकार जागृत में भी इस शरीर से जो कुछ भी आप आपद्रष्टा का दृश्य है ये आपके दृश्य है ना शरीर भी मैं अपना शरीर को देख रहा हूँ अपने शरीर का प्रतिमु को देखता हूँ ऐसे कहते हो कि आपका अपना शरीर आपके लिए दृश्य बना हुआ है मन बुद्ध अहंकार सब दृश्य है आपके लिए सब विभिन्न अवस्था में विभिन्न कालो में दृश्य रूप न दिखाई देता है क्यूँकी आप कहते हैं कि आज मेरा मन बहुत खराब है मेरे से बात मत करो मूड खराब है आपने अपने मन को देखिए वो खराब है नहीं देखते तो कहते कैसे हुआ। आपके लिए आपका मन दृश्य आज पता नहीं क्या हो गया है हमारे बुद्धि में किसी बात की स्मृति नहीं आ रही करते है बहुत कोशिश करता हूँ जब भूल जाता हूँ मैं अपनी बुद्धि को देख रहे हो वो स्मृति को नींद धारण कर पा रही है समझ नहीं पा रही है इसका मतलब आप अपना बुद्धि भी आपका विषय हो रहा है आप जब अहंकार पर लात पड़ता है तो आपको पता लगता है आपका अहंकार कितना लंबा छोड़ा है वो तो आपका दृश्य बन ही जाता है बाकी से पता नहीं लगता अहंकार का लेकिन जब थोड़ा विपरीत हो जाए आप अपेक्षा करके जाइए वो सम्मान नहीं हुआ वो अपमान हो गया कुछ हो गया उल्टा पल्टा कार्य हो गया तब क्या होगा मन को लगता है तब तो आपको अंगार दिखाई देता है कितना इधर अंगार भी दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है मन भी दृश्य है सब दृश्य है, है जागृत में सब समान मिथ्या वह कहते हैं सर्व चित्त दृश्य अवस्तु जागृद चित, चित सब क्या है चित्तृश्य स्वत्तागृतम अभी प्रकरणार्थ स्वप्न स्वप्न के समान होने से जागृत इस का हो इसका असत मानना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जागृत का और स्वप्न का कारण मानते हैं। और कार्य जब असत है अवश्य कारण भी असत होगा कि जैसा कार्य होता है कार्य के असर कारण का अनुमान होता है कार्य को देख कर, कारण को कारण के अनुभव में भी उन गुणों को मानना ही पड़ेगा को भी कुछ मानना पड़ेगा नियम यह होता है ना कारण में क्या होता है अपना कुछ गुण होता है उसे जो कार्य जब निष्पन्न होता है उसे विशिष्ट आकारों कारण से विशिष्ट अर्थ क्रियाकारित होती है जो कार्य की अपने विशिष्ट अर्थ क्रियाकारित छोड़कर जितने भी कार्य में सामान्य वस्तु है वो सब कारण का अपना और जितने भी कार्य हम रहे हैं स्वप्न में वो सब क्या है दृश्यत्व रूप समान होता है जागृत में जितने भी चीज हम रहे हैं सभी में दृष्यत्व समान है इसी जो दृष्यत्व या स्वन में आया है जो में वो जागृत वाला ही होगा और वही हेतु से मिथ्यास करने के कारण से जागृत दूसरी कारण हेतु हो मिथ्याय शब्दकालीन जो पदार्थ का विशेष रूप कारण का धर्म क्या आया उसमें दृष्यत्व धर्म आया है जैसे आप आकाश से वायु पैदा होते क्या मानते हैं आकाश में शब्द विगुण है उससे जब वायु पैदा होता है तो शब्द विगुण तो रहेगा वायु में और उस की अपनी विशेषता रूपी प्रसाद का तो गुण आ है उसी के अगर यहाँ पर भी चल जागृत कार्य आप मान लिए स्वप्न को जागृत का कुछ सामान्यत तो आना तो जरूरी है कभी उस जागृत कार्य कर का सकते हैं तो नहीं कर सकते वो जो सामान्यता क्या है दृष्टित रूप और उसी, उसी के आधार पर स्वप्न मित्र हो रखता है अतः उसी के आधार पर जागृत भी इसे ग्रहण जागृत वे तो स्वप्न ईषद तद्यु तत्व तत्व स जागृण के सदृश सदश ग्राह ग्रहण भाव को आप देखते हो सब का भी ग्रहण होने के कारण से, सब रूप आप क्या मानते हैं? जागृत का कार्य है जागृतवत ग्रहणा जागृत में जैसे ग्राह्य ग्राहक ग्रहण भाव है त्रिपुटी भेद ठीक उसी प्रकार ऐसी सब स्वप्र में भी ग्राह्य ग्राहक ग्रहणात्मक का त्रिपुटी को देखते हो इसलिए तद तो स्वप्न शत है जागृत है कारण जिसका ऐसा जो है स्वप्न को मानते हो अर्थात जागृत का कार्य है स्वप्न स्वप्न का कारण है जागृत ऐसे आप मानते हो तो स्वप्न इसलिए जागृत का कार्य है ये माना जाता है परंतु जागृत का कार्य होने से स्वप्नष्टा के लिए ही जागृत अवस्था अभी क्या है सत्य मानी गई है तब हेतु उस स्वप्न के प्रति कारणों होने की वजह से ही आप क्या मान दे तस्वै उस स्वप्न को देखने वाले की दृष्टि से आपने कह दिया जागृत को सब जागृत हमेशा जो हम स्वप्न के दृष्टा है हमारे लिए स्वप्न क्या हो रहा है कुछ समझ रहा चला गया लेकिन जागृत को रोज रोज वही मिल रहा है इसलिए जो स्वप्न का दृष्टा है उसकी दृष्टि से बात कही जा रही है स्वप्न की अपेक्षा से जागृत सत्य है नहीं तो वाक्य में जागृत भी आप कहूँगा ब्रह्म ज्ञान की प्रेक्षा से वह जागृत मिथ्या है, है। तो स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न मिथ्या हुआ और जागृत सत्य हुआ यही जागृति दृष्टा के लिए हम कहूंगा तो जागृति दृष्टा के लिए जागृत समस्त पदार्थ क्या है मिथ्या हो जाएगा कब जब उसके लिए ब्रह्म सत्य बोध हो जाएगा की आपको जागृत सत्य बोध न हो तो स्वप्न मिथ्या निश्चय नहीं कर पाओगे कैसे कहेंगे आप स्वप्न आज मित्र जब आ जाते हैं आप उसके अपेक्षा ऐसी उसको सत्य जब ग्रहण करते हैं तब इसकी दृष्टिकोण से उसको आप कहते हैं मित्र है कितने स्वप्न का अनुभव न हो सत्य और असत्य का भेद व्यवहार